शिव पुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं यजुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों के निवृत्ति के लिए करें कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र यही संक्षेप से छह कहे गए हैं निवृत्ति नवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति और शांत ये पांच कहलाए हैं आदि जो पांच कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वाय कहते हैं अन्य पांच अध्वाय इन पांचों कलाओं से व्याप्त है शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यत जो छब्बीस तत्व हैं उनको तत्वाध्वाय कहा गया है यह अध्यय शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार के हैं आधार से लेकर उन्मानता उन्मनात्क भवनाध्वाय कहा गया है यह भेद और उपभेदों को छोड़कर साठ है स्वरूप जो पचास वर्ण है उन्हें वर्णाध्वाय की संज्ञा दी गई है पदों को पदाद्भा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राद्भा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है जैसे तत्वनायक शिव के तत्वों में गणना नहीं होती उसी प्रकार उस मंत्रनायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य है जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह का अधिकारी नहीं है जिसने छह प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उसके व्याप्त व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्त व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर कर ही अधोधन करना चाहिए पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में दो हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले के ही भाती शिवजी की पूजा करें फिर वहां लगभग चार से चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु पाँच कलशों की स्थापना करे चार को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन पांचों अक्षरों को बिंदु और नाथ से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नम ईशानम स्थाप्यामी कहकर ईशान की स्थापना करें पूर्वर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुषं स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण दक्षिणकलश पर ओम शिम अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वाम देवाय नमः वाम वेव स्थापयामि कहकर वामदेवकम के कलश पर ओं यम सद्यो जाताय नम सद्योजात स्थापया कहकर सद्यो जात की स्थापना करें तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कर कलशों कर को अभिमंत्रित करें इसके बाद पूर्व शिवाग्नि में होम आरंभ करें पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें प्रदीपम कर्म में ओम हूँ नमः शिवाय फटस्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को तीन तीन आहुतियाँ देनी चाहिए अंगों में हृदय शीर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र इंच्छा गरना इन छह की गणना है इनमें से एक एक अंग को तीन तीन बार मंत्र पढ़कर तीन तीन आहुतियाँ देनी चाहिए इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें, फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की के में बांध शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे सूत को इस तरह लटका कर उसमें सुषमना नाली की संयोजन करे फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से तीन आहूति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें, फिर पूर्वत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उसे चैतन्य को लेकर बारह आहूतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दें, फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पास है भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है